महाभारत शांति पर्व अधिक सप्ताशीतमोध्याय जीव की सत्ता तथा नित्यता को युक्तियों से सिद्ध करना भृगुर्वाच न जीवस्य दत्तस्य च प्रणाशोस्व दत्तर प्राणी शरीर तो विशीये भृगुजी ने कहा ब्रह्मण जीव का तथा उसके दिए हुए दान एवं किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता है जीव तो दूसरे शरीर में चला जाता है केवल उसका छोड़ा हुआ शरीर ही यह नष्ट होता है न शरीरास तो जीव तस्म दर्शते प्रणश्यति समाव दग्धा यथा निर्देश्य तथा शरीर के आश्रय से रहने वाला जीव उसके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है जैसे संविधाओं के आश्रित हुई आग उनके जल जाने पर भी देखी जाती है उसी प्रकार जीव की सत्ता का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है भरद्वाज वाच अग्नि तथा तस्नाशो न ईंधन से उपयोगांत सहचापलभ्यते भरद्वाज ने पूछा भगवान यदि अग्नि के समान जीव का नाश नहीं होता तो ईंधन के जल जाने पर वह भी तो तो बुझ ही जाता जाती है है फिर उसकी तो नहीं होती जाना शांत अग्नि अन वा संस्थानं वाहन विद्यते अतः मैं ईंधन रहित बुझी हुई आग को यही समझता हूँ कि वह नष्ट हो गई क्योंकि जिसकी गति प्रमाण अथवा स्थिति नहीं है उसका नाश भी मानना पड़ता है यही दथा जीव की भी है भृगुर्वाच समिधाम उपयोग तेजा लोपलभ्य आकाशानुगत स्वादे दुर्ग्राहो ही निराशय भृगुजी ने कहा मुने संविधाओं के जल जाने पर अग्नि का नाश नहीं होता वह आकाश में अव्यक्त रूप से स्थित हो जाती है इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती क्योंकि बिना किसी आश्रय के अग्नि का ग्रहण होना अत्यंत कठिन है तथा शरीर संचार के जीव याकाशव न गृह्य तो सूक्ष्म ज्योतिर्ण संशय उसी प्रकार शरीर को त्याग देने पर जीव आकाश की भांति स्थित होता है वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण बुझी हुई आग के समान अनुभव में नहीं आता परंतु रहता अवश्य है इसमें संशय नहीं है प्राणाम धार्य ते झग् सजी व उपधार्यता वायु संधारवास निग्रहा अग्नि प्राणों को धारण करती है जीव को वह अग्नि के समान भी ज्योतिर्मय समझो उस अग्नि को वायु देह के भीतर धारण किए रहती है श्वास रुक जाने पर वायु के साथ साथ अग्नि भी नष्ट हो जाती है तस्न्दे शरीरग्नौ तथो देहमतनम पति जात भूमिस्व अयनम तस्ति जंगमा स्थावराण तथा च आकाशम पौरोन्वे ज्योतिर्षमुग्छति त्राजाण में स्वाद भूमौ प्रतिष्ठित उस शरीरग्नि के नष्ट होने पर अचेतन शरीर पृथ्वी पर गिरकर पार्थिव भाव को प्राप्त हो जाता है क्योंकि पृथ्वी ही उसका आधार है समस्त स्थावरों और जंगमों की प्राण वायु आकाश को प्राप्त होती है और अग्नि भी उस वायु के ही अनुसरण करती है इस प्रकार आकाश वायु और अग्नि ये तीन तत्व एकत्र हो जाते हैं और जल तथा पृथ्वी दो तत्व भूमि पर ही रह जाते हैं यत्र खम तत्र पवन तत्रग्निर्यत्र मारुतः अमूर्त विज्ञे या मूर्तिमंत शरीर जहाँ आकाश होता है वही वायु की स्थिति होती है और जहाँ वायु होती है वही अग्नि भी रहती है ये तीनों तत्व यद्यपि निराकार है तथापि देहधारियों के शरीर में स्थित होकर मूर्तिमान समझे जाते हैं भरद्वाज वाच यद्यग्निमारुतो भूमि खमापश्य शरीर जीवा कि लक्षण एक तुम खरद्वाज ने पूछा निष्पाप मुनिवर यदि देहधारियों के शरीरों में केवल अग्नि वायु भूमि आकाश और जल तत्व ही विद्यमान है तो उनमें रहने वाले जीव के क्या लक्षण है यह मुझे बताइए पंचात्मक पंचरत पंच विज्ञान चेतने शरीरे प्राणिना जीवम भी तुम इक्षा प्राणियों का शरीर पांच भौतिक है पांच विषयों में इसकी रति है इसमें पांच ज्ञान इंद्रिया और चित्त उपलब्ध होते हैं इसमें रहने वाले जीव का स्वरूप कैसा है इस बात को मैं जानना चाहता हूँ संघात संचय विद्यमान शरीर हेतु जीव नै उपलब्धते रक्त और मांस के समूह चर्बी नाड़ी और हड्डियों के संग्रह रूपी इस शरीर को चीरने फाड़ने पर इसके भीतर कोई जीव नहीं उपलब्ध होता एवं तो पंचभूतः वेदयते शारी यदि इस पांच शरीर को जीवरहित मान लिया जाए तब प्रश्न यह होता है कि शरीर अथवा मन में पीड़ा होने पर उसके कष्ट का अनुभव कौन करता है शृणोति कथितम देव कर्णाभ्याम न श्रृणोति तहसे मन से व्यग्रहे तस्मह वो निरर्थक महर्षि जीव किसी की कही हुई बात को पहले दोनों कानों से सुनता है परंतु यदि मन में व्यग्रता रही हो तो वह सुनकर भी नहीं सुनता इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है सर्व पश्य दृश्य मनोजुक्त नक्षुषा मनुष्य व्याकुलं चक्षो पश्यपे न पश्य जो भी दृष्ट पदार्थ है उसे प्राणी तभी देख पाता है जबकि उसकी दृष्टि के साथ मन का सहयोग हो यदि मन व्याकुल हो तो उसकी आँख देखती हुई भी नहीं देख पाती है न पश्यते न चाघ्राते नृणते न भाषते न च स्पर्श रस हुए ते पुनः निद्रा के वश में पड़ा हुआ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों के होते हुए भी न देखता है न सूंघता है न सुनता है न बोलता है और न स्पर्श तथा रस का ही अनुभव करता है द्विजते अतः जिज्ञासा होती है कि शरीर के अंदर कौन हर्ष और कौन क्रोध करता है किसे शोक और उद्वेग होता है इच्छा ध्यान द्वेष और बातचीत कौन करता है भृगुर्वाच न पत्रुत गुणाच भृगुजी ने कहा मुने मन भी पांच भौतिक ही है अथवा पाँचों भूतों से भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है एकमात्र अंतरात्मा ही इस शरीर का भार वहन करता है वही रूप रस गंध स्पर्श था सद्ध का और दूसरे भी जो गुण हैं उनका अनुभव करता है। हैत्मा सहित दुखान सुखान चात्र तदि प्रयोगात्म वेत वह अंतरात्मा पांचों इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाले मन का दृष्टा है और वही इस पांच भौतिक शरीर के संपूर्ण अवयवों में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव कराता है जब उसका शरीर के साथ संबंध छूट जाता है तब इस शरीर को सुख दुख का भान नहीं होता है इससे मन के अतिरिक्त उसके साक्षी आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है यदा यदानूपमशो स्वभाव तदा शांते शांति शरीराग्नऊेह त्यागे हि जब पांच भौतिक शरीर में रूप स्पर्श और गर्मी का भान नहीं होता उस अवस्था में शरीर स्थित अग्नि के शांत हो जाने पर जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर भी नष्ट नहीं होता आपोमयृतम सर्व आपो, आपो मुते शरी तत्रत्मा महानसो ब्रह्म सर्वभूते श्लोक कृह यह सब प्रपंच जलमय है प्राणियों का यह शरीर भी प्राय जलमय ही है उसमें मन में रहने वाला आत्मा विद्यमान है वही संपूर्ण भूतों में लोक श्रा ब्रह्मा के नाम से विख्यात है क्योंकि समस्त जीवों के संघात का ही नाम ब्रह्मा है आत्मा क्षेत्रुक्त संयुक्त प्राकृत हि गुण ही धैर् वह तो आत्मा जब प्राकृत गुणों से युक्त होता है तब उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं और उन्हीं गुणों से जब वह मुक्त हो जाता है तब वह परमात्मा कहलाता है आत्मान संसो देहे बिंदु पुष्करे तुम क्षेत्रज्ञ को आत्मा ही समझो वह सर्वलोक हितकारी है इस शरीर में रह भी वह कमल पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह वास्तव में इससे पृथक ही है क्षेत्र उस क्षेत्रज्ञ को सदा आत्मा ही जानो वह संपूर्ण जगत का हित स्वरूप है तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण इन तीनों प्राकृत गुणों को प्रकृति स्थित होने के कारण जीव के गुण समझो देवगुणं च सचेतन जीव गुण सचेतते सप्त चेतन जीव के संबंध से उपरयुक्त जीव के गुणों का चेतनायुक्त कहते हैं वह जीव स्वयं चेष्टा करता है और सबसे चेष्टा करवाता है शरीर के तत्व को जानने वाले पुरुष इस क्षेत्रज्ञ आत्मा से उस परमात्मा को श्रेष्ठ बताते हैं जिसने भूर्भुव आदि सातों लोकों को उत्पन्न किया है जैसे लोहा दाहक एवं दीप्तमान होता है उसी प्रकार चेतन जीव के संसर्ग से उसके सत्वादि गुण को भी चेतन युक्त कहते हैं न ना जीव नाशोह देह भेदे मित्र बुद्धा जीवस्त देहांतरिता प्रयाहति दथार्थ तहिभा शरीर भेद देह का नाश होने पर भी जीव का नाश नहीं होता जो जीव की मृत्यु बताते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका वह कथन मिथ्या है जीव तो इस मृत मृतदेह का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है शरीर के पांच तत्वों का अलग अलग हो जाना ही शरीर का नाच है एवं सर्वेश भूतूश देश्यतेग्रया बुद्धिया सत्मया तत्वर्शि इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर उनके हृदय गुफा में गूण भाव से छिपा रहता है वह तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म बुद्धि से साक्षात किया जाता है तम पुरवा पर रात्रो सु विशुद्धात्मा पश्यत्यात्मा नी जो विद्वान परिमित आहार करके रात के पहले और पिछले पहर में सदा ध्यान योग का अभ्यास करता है वह अंतकरण शुद्ध होने पर अपने हृदय में ही उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है चित्त से ही प्रसाद कर्म शुभा शुभ प्रसन्ना स्थित सुकुमान तो श्रुत चित्त शुद्ध होने पर वह शुभाशुभ कर्मों से अपना संबंध हटाकर प्रसन्न चित्त हो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और अनंत आनंद का अनुभव करने लगता है मानसोग्नि शरीर प्रजापति समस्त शरीरों में मन के भीतर रहने वाला जो अग्नि के समान प्रकाश स्वरूप चैतन्य है उसी को समस्त जीव स्वरूप प्रजापति कहते हैं उसी प्रजापति से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है यह बात अध्यात्म तत्व का निश्चय करके कही गई है इति महाभारते शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व भृगु भरद्वाज संवाद जीवस्वरूप निरूपणे सत्ताशीतिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भृगु भरद्वाज के संवाद के प्रसंग में जीव के स्वरूप का निरूपण विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ